मुस्कुराते रहो वेडियम सुनते रहो मुस्कुराते रहो अच्छा बजाना चाहते हो ठीक है बजा दो <laughs> आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है देर सारी खुशियों की आज विशेष फेस्टिवल है जी हाँ तेरह जनवरी है और तेरह जनवरी अपने आप में एक बहुत ही खुशी की खबर ली आता है तेरह और चौदह जनवरी हमेशा संक्रांति हम मनाते हैं मकर संक्रांति उत्तर भारत का एक बहुत ही पॉपुलर त्यौहार है और ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर इस पर इस इस का उल्लास रहता है। पर्व की में में किसी खुले स्थान में परिवार और आस पड़ोस के लोग मिलकर आग सं घेरा बना कर बैठते हैं तथा इस समय रेवड़ी मूंगफली लावा आदि खाकर पर्व मनाते तो कितना अच्छा होगा ठंड में गर्माहट के साथ आग जली हुई हो थोड़ा थोडा और आप वहाँ पर आपको गर्मा गर्म मूँग फलिया जली हुई मिलेगी तो कितना अच्छा हो जाएगा है ना गर्मा गर्म मूँग फलिया छिलके के साथ हो और छिलके फोड़ फोड़ के आपको जो दो दाने मोटे से अगर निकल जाते हैं तो आप उसे मुंह में डालते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना और उसके साथ रेवड़ी मिल जाए मिठास भरा तो बस बात ही क्या कहना ऐसे ठंड में गर्माहट के साथ मिठास मुंह में घुल जाए तो त्योहार का आनंद ही कुछ और आता है है ना लेकिन आपकी खुशी को और बढ़ा देते हैं तो ये एक बहुत ही प्यारा सा प्यारा सा क्या कहेंगे डोल थाशे के साथ धमाकेदार गीत आपके नाम सुनते रहो मुस्करे रहो लड़िया मन जोड़िया भैन भाइं गादिया भाव दौड़िया जोड़िया के शगन मना जद ये आहड़ी बड़ा झील आती ये लोड़ी am a जी ऐसा लगता है कि ऑन ऑन ऑन है ना एक रिदम जो है इस पंजाबी गीतों में और ख़ास करके भांगड़ा डोल ताँे ये सारी जो एक बार आपको सुनने का आनंद आ जाता है तो बस आदमी जो है जैसे सूखे पत्ते में भी जान आता है वो भी हरा भरा हो के हिलने जुलने लगता है उसी तरह का फीलिंग आप इस संगीत के साथ जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो चलिए बात करते हैं लोहड़ी फेस्टिवल के बारे में लोहड़ी पौष के अंतिम दिन में सूर्यास्त के बाद यानी संक्रांति से पहली रात ये पर्व मनाया जाता है ये प्राय 12 या 13 जनवरी को आता है पंजाब का ये खास पर्व है इस समय वस्तुओं के गोतक वर्ण का समुच्चय जान पड़ता है जिसमें लकड़ी सूखे उपले और रेवड़ी ये सब चीज़ें जो हैं लोहड़ी के प्रतीक माना जाता है अनुष्ठान मकर संक्रांति पर होता था संभवतः लोहड़ी उसी का अवशेष माना गया है कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए आग की सहायता सिद्ध होती है और यही व्यवहारिक आवश्यकता लोहड़ी को मौसमी पर्व का स्थान भी दे देता पूर्ण परमात्मा की सिद्ध भक्ति ही सुखदायक यहाँ पर मालूम होता है <laughs> तो चलिए आशा करूँगा कि आप सभी को लोहड़ी का जो पर्व है उसके पीछे की रहस्यमय चीज़ें जो है आपके सामने आ गई होंगी मौसम के साथ जुड़ा हुआ आइए आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही धमाकेदार संगीत आपको सुनाऊंगा जिससे आप ठंड में भी थिरकने लगेंगे और आपके पैर आपके हाथ नाचने लगेगा है ना <laughs> सिद्ध रहो मस्कर रहो क्या बात है बहुत ही प्यारा सा धमाकेदार गीत आपने सुना <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं और लोहड़ी त्योहार की बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ और जिस तरह से हमने चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और लोहड़ी की परंपरा के बारे में बात करते हैं लोहड़ी से संबंधित जो परंपरा है या रीति रिवाज है उससे ये पता चलता है कि ये विशेष पौराणिक गाथाएं इसमें शामिल की गई हैं इनसे जुड़ जाती हैं और बात करें दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के योग अग्नि दहन की याद में ही ये अग्नि जलाई जाती है इस अवसर पर विवाहित पुत्रियों को मां के घर से त्योहार भेजा जाता है यानी त्योहार भेजने का मतलब होता है कि एक ऐसी सुंदर पोटली जिसमें कपड़े मिठाइयाँ रेवड़ी फल आदि होता है और वो पूरा जो बैग है समझो हमारे आज के शब्दों में बैग पहले तो उसको पोती कहते थे या त्यौहार कहते थे यज्ञ के समय अपने माता शिव का भागना निकालने का दक्ष प्रजापति का प्रायश्चित ही इसमें दिखाई पड़ता है और ये कहानी से जुड़ा हुआ है दक्ष प्रजापति का उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तरांचल में किचड़वार और दक्षिण भारत के पोंगल पर भी जो लोहड़ी के समीप ही मनाए जाते हैं बेटियों को भेंट जाती है तो ये परंपरा है रीति रिवाज है जो आज भी करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और लोहड़ी से बीस पच्चीस दिन पहले ही बालक और बालिकाएं क्या करती है उसके बारे में आगे सुनते हैं लेकिन <laughs> उसके पहले आपको सुनाता हूँ एक और खूबसूरत पारंपरिक लोहड़ी का बहुत ही प्यारा सा गीत <laughs> सुनते रहो मुस्कुराते रहो वाह वाह बढ़िया मज़ा आ रहा है <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं जैसे कि 20-25 दिन पहले क्या होता है बच्चे और बच्चियों के बीच में लोहड़ी के गीत गाकर लकड़ी और उपले इकट्ठे करते हैं और मुझे याद है कि हमारे गांव में भी जब मैं शायद हम रहते थे बॉम्बे के नज़दीक में और गांव हमारा जो है सोलापुर के आस में था और वहाँ पर हमें जो है खास समर वैकेशन में कभी हम जाया करते थे तो आपको पता है कि मार्च अप्रैल के आसपास में ये छुट्टियाँ होती थी और मैं एक बार गया था तो शायद ये मकर संक्रांति के आसपास का एक समय छुट्टियाँ मिली थी तो पिताजी के साथ गया था और रात में क्या होता था कि वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने बच्चे और बड़े भी आ जाते थे और लकड़ियाँ तो इधर उधर जो घर के आसपास में पड़ी होती थी क्योंकि गांव में आप देखते हैं कि घर में जो चूल्हा आंगन में ही होता था वह घर के बाहर जो है ना दीवार के साथ चूल्हा रखा रहता था हा? बनाया हुआ और उसमें लकड़ियाँ डालकर आग जलाकर खाना बनता था तो लकड़ियाँ भी घर के दीवार के बाहर में आंगन में पड़ी होती तो लेकिन उस समय होली के पहले लकड़ियाँ सब अंदर रहती थी क्योंकि सभी को पता है कि बाहर रखने से ये ले जाएंगे बच्चियाँ तो कुछ जो रह जाती हैं जो भूल गए होंगे उन लोगों की जो वो घर के पास में रात के समय में यानी 9-10 बजे जब खाना खा के सब लोग आराम कर रहे होते हैं दस सवा दस बजे ये लोग बच्चिया बच्चे निकलते हैं और वो लकड़ियां इकट्ठा करते हैं या, ये मुझे याद आ गया और फिर सामग्री सारे चौराहे पर एक मोहल्ले के किसी खुले स्थान पर रख देते हैं और फिर उसका आग जलाया जाता है मोहल्ले या गांव भर के लोग अग्नि के चारों ओर फिर आसन जमाते हैं बैठ जाते हैं कोई गप्पा लगाते हैं कोई क्या करते हैं घर और व्यवसाय के काम से जो लोग निपटारा हो जाता है और हर परिवार से अग्नि के परिक्रमा किया जाता है तो उस समय रेवड़ी और कहीं कहीं मक्के के भुने धाने अग्नि की बेट किए जाते हैं और तथा ये चीजें प्रसाद के रूप में सभी वहाँ पर इकट्ठा हुए लोगों के बीच में बाटिए जाते हैं और घर लौटते समय लोहड़ी में से दो चार दहकते कोयले प्रसाद के रूप में घर पर लाने की एक रीति रिवाज है एक प्रथा है तो है ना कमाल की बात तो चलिए अगर आप जानते होंगे इस बात को और अभी भी करते हैं तो मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा मैं आपका कॉल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारा था दवा के दार आपके नाम गीप सिद्धे रहो मुस्कुराते रहो रहो, रहो। क्या बात है है मजा आ रहा है शायद आपको बिल्कुल बिल्कुल खुश रहिए रहिए भाई गुनगुनाते रहिए और हाथ पैरों को छोड़ा छोड़ा तिरकाते भी रहिए कार्यक्रम के साथ म्यूजिक के साथ में कहते हैं सभ्यताओं का श्रंगार होते हैं त्यौहार हर दिशा में करते हैं प्रेम का विस्तार क्या बात है लोहड़ी के संगीत में जब सब रात भर नाचे खुशी हो या गम हमने सब मिलकर कर बाँटे क्या बात है बहुत बढ़िया मैंक विष्णुई जी आपने बहुत ही सुंदर दो दो चार लाइनें भेजा सुनकर पढ़कर मन प्रफुल्लित हुआ बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए आगे बढ़ते हैं और लोहड़ी की कहानी आगे बताते हैं और जिन परिवारों में ऐसे समय में लड़कों का विवाह होता है या लड़के का विवाह होता है अथवा जिन्हें पुत्र प्राप्ति होती है यानी जिनके घर में लड़के पैदा होते हैं उनसे पैसे लेकर मोहल्ले या गांव भर में बच्चे ही बराबर रेवड़ी बांटते हैं अच्छा बांटने के बाद लोहड़ी के दिन या उससे दो चार दिन पूर्व बालक बालिकाएँ बाजारों में दुकानदारों तथा कुछ राहगीरों को मोह माया यहाँ महमाया लोहड़ी का ही दूसरा नाम है उसके नाम से पैसे मांगते इनसे लकड़ी और रेवड़ी खरीदकर सामूहिक लोहड़ी में उपयोग किया जाता है तो ये भी एक रिवाज है और शहरों के शरारती लड़के दूसरे मोहल्ले में जाकर लोहड़ी से जलती हुई लकड़ी उठाकर अपने मोहल्ले की लोहड़ी में डाल देते हैं तो ये एक और शरारत है ये लोहड़ी बिहाना कहते हैं कई बार चीना जपटी में सिर हाथ पैर हो जाता है समझ गए ना छीना जपटी के बीच में कई बार कुछ गड़बड़ भी हो जाता है महंगाई के कारण पर्याप्त लकड़ी और उपले के अभाव में दुकानों के बाहर पड़ी लकड़ी की चीज़ें उठाकर जला देने की शरारत भी चल पड़ती है और मैंने बताया गांव में लकड़ियाँ तो ले जाते थे लेकिन मुझे बताए वहाँ पर रखे मटके तोड़ के भी चले जाते थे <laughs> तो दादी या फिर माँ आती और ये चीज़ें हम दूसरे दिन सवेरे समझ आती थी किसी ने रात को उनका मटका काम का था जो पानी भरने के लिए होता था वो तोड़ दिया अब उनके घर पानी नहीं आएगा और पानी नहीं आएगा तो आप जिन्होंने मटका टूड़ा है उनके लिए कितनी सारी शुभकामनाएं निकल रही हो <laughs> तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और खूबसूरत धमाकेदार <laughs> की सिर्फ और सिर्फ आपके नाम आप सुनाए हैं रेडियो 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो भले पले सोनिया दे रंग देख लो बिना ढोर तो है उड़ती पतंग देख लो भले पले सोनिया दे रंग देख लो बिना ढोर तो है उड़ती पतंग देख बिना पतंग क्या बात है मजा आ रहा है गीत सुन के <laughs> लीजिए मजा और आपको खुशी दे इसीलिए तो हम ऐसे खूबसूरत कार्यक्रम लेकर आते हैं और आपसे बतियाते भी हैं और गाने भी सुनाते हैं तो चलिए लोहड़ी का त्यौहार पंजाबियों तथा हरियाणी लोगों का मुख्य त्यौहार माना जाता है ये लोहड़ी का त्यौहार पंजाब हरियाणा दिल्ली जम्मू कश्मीर और हिमाचल में धूमधाम तथा बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है ये त्यौहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले तेरह जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है तो आज तेरह जनवरी है ढेर सारी खुशियाँ लोहड़ी की आपको और इन एडवांस मकर संक्रांति की भी लोहड़ी त्यौहार के बारे में काफ़ी मान्यताएँ हैं कि पंजाब के त्यौहार से जुड़ी हुई मानी जाती हैं कई लोगों का मानना है कि ये त्यौहार जाड़ी की रुती के आने का संकेत के रूप में मनाया जाता है आधुनिक युग में अब ये लोहड़ी का त्यौहार सिर्फ पंजाब हरियाणा दिल्ली जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ही नहीं परंतु बंगाल तथा उड़िया लोगों द्वारा भी मनाया जा रहा है, है नाकमाल के बाद बिल्कुल <laughs> भारत का हर त्योहार हर भारतीय का है वो कहीं भी सीमित किसी राज्य के लिए नहीं होता सबके लिए होता तो चलिए मिलकर और एक गीत आप सबके लिए और इसके बाद लोहड़ी का त्योहार हो और बट्टी की बात या कहानी ना हो मजा नहीं आएगा थोड़ी देर में आपको बट्टी की कहानी सुनाऊंगा सुनते रहो मुस्करोए -59 you mhm, no तेरे कुरपान जामा तेरी मर्जी जान जामा तो हर बात मान जामा तेरी ओए ओए ओए तेरे कुर्बान तेरी मर्जी जान जाव तो हर बात मान जामा। तेरी ओए ओए ओए तेरे कुर्बान जावेरी सोनी खूब पहचान पसंद कुछ गल खूब पहचान तुझे कुछ दिया, दिया, दिया। में जान खूब हाय हाय हाय लो आ गई लोड़ी में कलाई कोई प्रजा बेचो चंगी है ये तेरी ध्यान रखागा आज पी लू बूंद कल से मैं नचक खांगा हाँ। जो अब शाम होगी तो सीधे घर जाएंगे हाँ हाँ हा तेरे कुर्बान जावा तेरे कुर्बान मेरी मेरी सजना हो होगी ऐसी नादानी अब तो होंगे दो ही पत्ते राजा और रानी जिंदे मेरी होगी तेरी झंड पत्तियां दी, दी, दी, दी, दी जान दिया खूब पहचान दिया, दिया मधुबन सुनते रहो भैया बीच बीच में गुड़ के दलिया जो है रखी है उसे भी कभी कभी निकाल कर खाया करो <laughs> दौड़ी के अवसर पर गुड़ खाने की भी एक रीति है प्रथा है और देखिये गुड़ गर्मी रीता है और ठंडी ऋतु है ठंड के मौसम में गुड़ अगर आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो मज़ा आता है और आपको ठंड की कमी महसूस होगी ज़्यादा ठंड आपको नहीं लगेगा और इसीलिए हमारे आबरूड के आसपास में बड़ी सुंदर सुंदर जो है गुड़ और तिल से बनी हुई गजक की मिठाइयाँ बड़े ही अलग अलग शेप में मार्केट में उपलब्ध है कल ही गया था मैं देखने तो बड़े ज़ोर जोर-शोर से शाम के समय में गजक लीजिए गजक लीजिए बड़ा गजब था उनका आकार और लोग खुशी से उसे खरीदते हैं और खाते भी हैं तो आप जरूर खाइएगा चलिए अब बात करते हैं दूल्हा भट्टी की कहानी लोहड़ी को दूल्हा भट्टी की कहानी से भी जोड़ा जाता है लोहड़ी की सभी गानों को दूल्हा भट्टी से ही जोड़ा जाता है और वह ये भी कह देते हैं कि लोहड़ी के गानों का केंद्र बिंदु दूल्हा भट्टी को ही बनाया जाता है अब बंदा ये दूल्हा भट्टी जो है मुगल शासक अकबर के समय में पंजाब में रहता था, था और उसे पंजाब के नायक उपाधि से सम्मानित किया गया था और उस समय संदलवार के जगह पर लड़कियों को गुलामी के लिए बलपूर्वक अमीर लोगों को बेच दिया जाता था जिसे दूला भट्टी ने एक योजना के तहत लड़कियों को ना की मुक्ति ही करवाई बल्कि उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई और उनकी शादी की सभी व्यवस्था भी खुद करवाई है ना का, का बंदा तो इसीलिए दूलावट्टी का एक विद्रोही था और जिसकी वंशावली पार्टी थी उसके पूर्वज भाटी शासक थे जो कि संदल बार में था अब संदल बार पाकिस्तान में स्थित है वहाँ सभी पंजाबियों का नायक था और इसीलिए लोहड़ी का त्यौहार और उसके गाने जब भी होता है तो दूला भट्टी को याद किया जाता है तो ऐसे दूल्हाट्टी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ करते हैं सलाम करते हैं जहाँ भी उनकी आत्मा है खुश रहे भैया आपने जो नेक काम किया है और ये नेक काम त्यौहारों के साथ जोड़ दिया गया है तो आपका हमेशा नाम होता रहेगा चलिए मित्रों आज हमने विशेष लोहड़ी के बारे में बातें की परंपरा के बारे में बातें की उसके साथ जुड़े हुए रीति रिवाज और कैसे मनाया जाता है और साथ ही दूल्हा भट्टी की कहानी भी आपको सुनाएं। आशा करूंगा दूल्हा भट्टी की कहानी आपको ज़रूर याद रहेगी और हर लोहड़ी का त्यौहार पर दूल्हा भट्टी को ज़रूर याद कीजिएगा और आप भी उनसे कुछ अच्छे कार्य को करने के लिए संकल्प लीजिए और आज के समय में जो हमारे बच्चे हैं बड़े हैं सब मोबाइल के आधीन होते जा रहे हैं मोबाइल के ग़ुलाम होते जा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर कुछ समय के लिए दिन में एक घंटा दो घंटे से शुरू करेंगे मोबाइल से दूरी बनाने का और मोबाइल अपने कार्य के लिए उपयोग करे ना कि उसके गुलाम बने ऐसे शुभ संकल्प के साथ फिर मिलूँगा अगले कड़ी में एक नए त्योहार के बारे में कुछ बातें लेकर आऊँगा तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते और क्या कहेंगे <laughs> रेवड़ी और मूंगफली का प्रसाद मिल जाए इस लोहड़ी हर कोई खुशी से खिल जाए इन्हें भाषाओं के साथ सुनते रहो मुस्कर रहोह हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, जा छोड़ी वे न जा छोड़ी वे बुक है इसमें लिख लूंगा यानी अब जो तुम मगाओ वो ही हिलाऊंगा हा सुधरते सुधरते ही सुधर जाए ही जोगी तुम्हरी थी तु मेरी है मेरी होगी हां तुम्हारे बिना